जिज्ञासा अनासक्ति की प्राप्ति के उपाय क्या है में अनासक्ति प्रतिष्ठित हो गई इसे साधक कैसे समझे समाधान यह तो साधक को ही देखना पड़ेगा कि उसमें अनासक्ति की प्रतिष्ठा हुई है या नहीं किसी वस्तु को देखकर उसके मन में चमत्कार होता है या नहीं चित्त की वृत्ति बदलती है या नहीं हम व्यवहार में देखते हैं कि एक पुरुष सामने आने पर हमारे चित्त एक प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है तो एक स्त्री सामने आने पर दूसरे प्रकार की यह अलग अलग वृत्तियाँ क्यों उत्पन्न हो जाया करती हैं यह भेद बुद्धि क्यों उत्पन्न होती है विषम दृष्टि के कारण ही यह भेद बुद्धि उत्पन्न होती है फकीर की अनासक्ति बहुत विलक्षण होती है चाहे जैसा भी व्यक्ति उसके सामने आ जाए कोई भी घटना घट जाए उसके अंदर कुछ भी विषमता नहीं आती एक बार सुखदेव जी जा रहे थे मार्ग में देवांगना स्नान कर रही थी सुखदेव जी की अवस्था उस समय 16 वर्ष की थी उन्हें देखकर भी वे स्नान करती रहीं उनके मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं हो रहा था उन्हें लगा जैसे कोई शिशु जा रहा है पर पीछे से जब उनके पिता ब्यास जी आए तो दूर से देखकर ही उन्होंने कपड़े पहन लिए ब्यास जी ने कहा कि हमारा युवक पुत्र सामने से चला गया तो तुमको लज्जा नहीं आई और हम मुझ बूढ़े को देख कर लज्जा आ गई तुम सब तो हमारी पुत्रियों के समान हो देवांगनाओं ने कहा उसकी दृष्टि में तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है उसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं कहने का तात्पर्य यह है कि जब साधक की मन स्थिति इस प्रकार की बन जाती है तब ऐसी विलक्षणता देखने को मिलती है आनंदमयी माँ बहुत नियम पूर्वक बड़ी मर्यादा से रहती थी जहा ग रहे वहाँ रहती ही न थी पर उत्तर काशी में जब वृद्ध स्वामी जी देवीगिरी जी महाराज के पास आती तो दौड़कर छोटी बच्ची की तरह पितावत उन्हें पकड़ लेती थी महाराज भी कहते देखो महादेव कितनी दूर से आया है उनके दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं था तात्पर्य यह है कि अनासक्ति की प्रतिष्ठा होने पर भेद बुद्धि नहीं रहती प्रधानमंत्री आ जाए या कोई सामान्य व्यक्ति उनके चित्त में कोई अंतर नहीं पड़ता परंतु जब तक यह विशिष्ट बुद्धि रहती है तब तक भेद बुद्धि तो रहा करती है त्याग से भी व्यक्ति में अनासक्ति आ जाती है और शास्त्र विचार से भी परंतु केवल त्याग से ज्ञानोद ज्ञानोद्भव नहीं होता उसके लिए साँस साँस में विचार भी करना होगा हमने दोनों प्रकार की अनासक्ति वाले महापुरुष देखे हैं अच्छे पढ़े लिखे शास्त्रों के ज्ञाता की भी फकीरी देखी है और बिना पढ़े लिखे के भी एक साधु की प्रतिक्षा अपूर्व थी उनके शरीर पर एक सूत्र भी नहीं होता था पास में केवल एक लाठी ही रहती थी बस इतना सा परिग्रह था वहाँ बर्फ पड़ती थी पर वे वैसे ही रहते थे एक साधु हमेशा लेटे रहते थे एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्पूर्णानंद जी उनके दर्शन के लिए वहाँ आए उन महात्मा से किसी ने कहा मुख्यमंत्री आए हैं तो वे बोले मुख्यमंत्री क्या होता है कैसा होता है क्या वह ज्यादा खाता पीता है इतना कहकर वे हंसने लगे उनमें त्याग इतना था और अनाशक्ति गजब की कृष्णनाश्रमजी बहुत बड़े विद्वान थे पर नियम पालन में बड़े कठोर थे शीतकाल में गंगोत्री में रहने वाले पहले साधु वे ही थे एक बार उनकी कुटिया टूट गई और वे उसके नीचे दब गए घायल हो गए थे लोग दूध पिलाने आए तो उस समय भी दूध नहीं लिया था कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी अनासक्ति जबरदस्त थी साधक में अनासक्ति सुदृढ़ तभी हो सकती है जब उसमें त्याग पूर्ण हो जाए उसके लिए चितिक्षा सहन शक्ति भी बहुत जरूरी है यह नहीं रही तो साधक कमजोर हो जाता है पूर्ण अनाशक्ति तब तक नहीं आ सकती जब तक समत्व दृष्टि न हो